श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक स्त्रियों को लेकर साधना वामाचार के संबंध में श्री राम कृष्ण और स्वामी जी के उपदेश स्वामी विवेकानंद एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कृष्ण देव का दर्शन करने गए थे भवनाथ व बाबूराम आदि उपस्थित थे 29 सितंबर अठारह घोषपाड़ा तथा पंचनामी के संबंध में नरेंद्र ने बात चलाई और पूछा इस को लेकर वे लोग कैसी साधना करते हैं श्री रामकृष्ण ने कहा ये सब बातें तुझे सुननी ना चाहिए घोसपाड़ा पंचनामी और भैरव भैरवी ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते पतन होता है ये सब पथ मैले हैं अच्छे पथ नहीं हैं शुद्ध पथ पर चलना ही ठीक है वाराणसी में एक व्यक्ति मुझे भैरवी चक्र में ले गया था एक एक भैरव और एक एक भैरवी वे मुझे शराब पीने के लिए कहने लगे मैंने कहा माँ मैं शराब छू नहीं सकता वे सब शराब पीने लगे मैंने सोचा अब शायद जब ध्यान करेंगे लेकिन नहीं मजरा पीकर नाचना शुरू कर दिया नरेंद्र ने उन्हों नरेंद्र से उन्होंने फिर कहा बात यह है मेरा मातृभाव है संतान भाव मातृभाव अत्यंत विशुद्ध भाव है इसमें कोई डर नहीं है स्त्री भाव वीर भाव बहुत कठिन है ठीक ठीक रखा नहीं जा सकता पतन होता है तुम लोग अपने लोग हो तुम लोगों से कहता हूँ मैंने अंत में यही समझा है वे पूर्ण हैं मैं उनका अंश हूँ वे प्रभु हैं मैं उनका दास हूँ फिर कभी कभी सोचता हूँ वह मैं मैं ही वह और भक्ति ही सार है एक दूसरे दिन 9 सितंबर अट्ठारह सौ दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण भक्तों से कहा कह रहे हैं मेरा है संतान भाव अचलानंद बीच बीच में यहाँ पर आकर ठहरता था खूब मदिरा पीता था स्त्री लेकर साधना को मैं अच्छा नहीं कहता था इसलिए उसने मुझसे कहा था भरा तुम वीर भाव का साधना क्यों नहीं मानोगे तंत्र में जो है शिव जी का लिखा नहीं मानोगे उन्होंने शिवजी ने संतान भाव कहा है फिर वीर भाव भी बताया है मैंने कहा कौन जाने भाई मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता मेरा संतान भाव ही रहने दो उस देश में भगी तेली को इस दल में देखा था वही औरत लेकर साधना फिर एक पुरुष के हुए बिना औरत का साधन भजन न होगा उस पुरुष को कहते हैं राग कृष्ण तीन बार पूछता है कृष्ण तू पा लिया वह औरत भी तीन बार कहती है मैंने कृष्ण पा लिया एक दूसरे दिन तेईस मार्च अट्ठारह सौ चौरासी ईस्वी को श्री राम कृष्ण राखाल राम आदि भक्तों से कह रहे हैं वैष्णोचरण का बामाचारी मत था मैं जब उधर शाम बाजार में गया था तो उनसे कहा मेरा मत ऐसा नहीं है मेरा मातृभाव है देखा कि लंबी लम्बी बातें बनाता है और फिर साथ ही व्यविचार भी करता है वे लोग देव पूजा मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते जीवित मनुष्य चाहते हैं उनमें से कई राधा तंत्र का मत मानते हैं पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व जल तत्व वायु तत्व आकाश तत्व विष्ठा मूत्र रज वीर्य यही सब तत्व यह साधन बहुत महिला साधन है जैसे पैखाने के रास्ते से मकान में प्रवेश करना श्री रामकृष्ण के उपदेशानुसार स्वामी विवेकानंद ने भी वामाचार की खूब निंदा की है उन्होंने कहा है भारतवर्ष के प्राय सभी स्थानों में विशेष रूप से बंगाल प्रांत में गुप्त रूप से अनेक व्यक्ति ऐसी साधना करते हैं वे वामाचार तंत्र का प्रमाण दिखाते हैं उन सब तंत्रों का त्याग कर लड़कों को उपनिषद गीता आदि शास्त्र पढ़ने को देना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने विलायत से लौटने के बाद शोभा बाजार के स्वर्गीय राधा देव के देव मंदिर में वेदांत के संबंध में एक सार गर्भित भाषण दिया था उसमें औरतों को लेकर साधना करने की निंदा करके निम्नलिखित बातें कही थी यह घृण्य बामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है तुमने भारत के अन्यन्या भाग नहीं देखे जब मैं देखता हूं कि हमारे समाज में कितना बामाचार फैला हुआ है तब उन्नति का इसे बड़ा गर्व रहने पर भी मेरी नज़रों में यह अत्यंत गिरा हुआ मालूम होता है इन वामाचार संप्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है वे ही जो दिन को गरजते हुए आचार के संबंध में प्रचार करते हैं रात को घोर पैसाचिक कृत्य करने से बाज नहीं आते और अति भयानक ग्रंथ समूह उनके कर्म के समर्थक हैं इन्हीं शास्त्रों की आज्ञा मानकर वे उन घोर दुष्कर्मों में हाथ देते हैं तुम बंगालियों को यह विदित है बंगालियों के शास्त्र वामाचार तंत्र हैं ये ग्रंथ ढेरों प्रकाशित होते हैं जिन्हें लेकर तुम अपनी संतानों के मन को विषाक्त करते हो किंतु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते ये कलकत्ता कलकत्तावासियों क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवाद सहित वामाचार तंत्रों का यह विभस्त संग्रह तुम्हारे बालकों और बालिकाओं के हाथ रखा जाए उनका चित्त विश्वविहल हो और वे जन्म से यही धारणा लेकर बने कि हिन्दुओं के शास्त्र ये वामाचार ग्रंथ हैं यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें अलग करो और उन्हें यथार्थ शास्त्र वेद गीता उपनिषद पढ़ने दो भारत में विवेकानंद से उद्धृत काशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जब अट्ठारह सौ ईस्वी बीमार थे तो एक दिन नरेंद्र को बुलाकर बोले भैया यहाँ पर कोई शराब न पिए धर्म के नाम पर मदिरा पीना ठीक नहीं मैंने देखा है जहाँ ऐसा किया गया है वहाँ भला नहीं हुआ